तदनंतर बुद्धिमान लक्ष्मण ने आर्त से होकर अपने बड़े भाई से इस प्रकार कहा आर्य जब आपने पूछा कि सीता कहां है तब ये मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और पृथ्वी तथा दक्षिण की ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे अतः देव यही अच्छा होगा कि हम लोग इस नैऋत्य दिशा की ओर चले संभव है इधर जाने से श्री सीता का कोई समाचार मिल जाए अथवा आर्य सीता स्वयं ही दृष्टिगोचर हो जाएं तब बहुत अच्छा कहकर श्रीमान रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ ले पृथ्वी की ओर ध्यान दे देखते हुए दक्षिण दिशा की ओर चल वे दोनों भाई आपस में इसी प्रकार की बातें करते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जहां भूमि पर कुछ फूल गिरे दिखाई देते थे पृथ्वी पर फूलों की उस वर्षा को देखकर वीर श्री राम ने दुखी हो लक्ष्मण से यह दुख वचन कहा लक्ष्मण मैं इन फूलों को पहचानता हूं यह वही फूल हैं और जिन्हें मैंने विदेह नंदनी को दिया था और उन्होंने अपने केशों में लगा लिया था मैं समझता हूं कि सूर्य वायु यशसनी पृथ्वी ने मेरा प्रिय करने के लिए ही इन फूलों को सुरक्षित रखा है पुरुषवर लक्ष्मण से ऐसा कहकर धर्मात्मा महाबाहु श्री राम ने झरनों से भरे हुए प्रस्तर वर्ण गिरी से कहा पर्वतराज क्या तुमने इस वन के रमणीय प्रदेश में मुझसे बिछड़ी हुई सर्वांग सुंदरी रमणी सीता को देखा है तदनंतर जैसे सिंह छोटी मृग को देखकर दहाड़ता है उसी प्रकार वे क्रोपित हो वहां उस पर्वत से बोले पर्वत जब तक मैं तुम्हारे साथ शिखरों का विध्वंस नहीं कर डालता इसके लिए तुम उस कांचन सिकाया कांति वाली सीता को मुझे दर्शन करा दो श्री राम के द्वारा मैथिली के लिए ऐसा कहे जाने पर उस पर्वत ने देवी सीता को दिखाता हुआ सा कुछ चिन्ह प्रकट कर दिया श्री रघुनाथ जी के समीप वह देवी सीता का साक्षात उपस्थित न कर सका तब दशरथ नंदन श्री राम ने उस पर्वत से कहा अरे तू मेरे बाणों की आग से जलकर भजीभूत हो जाएगा किसी भी ओर से तू सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा तेरे त्रण वृक्ष और पल्लव नष्ट हो जाएंगे इसके बाद रे सुमित्रा कुमार से बोले लक्ष्मण यदि यह नदी आए मुझे चंद्रमुखी सीता का पता नहीं बताती है तो मैं अब इसे सोखा डालूंगा ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री रामचंद्र उसकी ओर इस तरह देखने लगे मानो अपनी दृष्टि द्वारा उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं इतने में ही उस पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस का विशाल पदचिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया साथ ही राक्षस ने जिनका पीछा किया था जो श्री राम की अविलासा रखकर रावण के भय से संश्रित हो गए इधर-उधर भागती फिर रही थी उन विदेह कुमारी श्री सीता के चरण चिन्ह भी वहां दिखाई दिए देवी सीता और राक्षस के पैरों के निशान टूटे धनुष तरकस और छिन्न-भिन्न होकर अनेक टुकड़ों में बिखरे हुए रथ को देखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय घबरा उठा वे अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार से बोले लक्ष्मण देखो ये सीता के आभूषणों में लगे हुए सोने के घुंघरू बिखरे हैं सुमित्रा नंदन उसके नाना प्रकार के हार भी टूट पड़े हैं सुमित्रा कुमार देखो यहां की भूमि सब ओर से स्वर्ण की बूंदों के समान ही विचित्र रक्त बिंदुओं से रंगी दिखाई देती है लक्ष्मण मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों ने यहां देवी सीता के टुकड़े-टुकड़े करके उसे आपस में बांटा और खाया होगा सुमित्रा नंदन शीता के लिए परस पर विवाद करने वाले दो राक्षस में यहां घोर युद्ध भी हुआ है सौम में तभी तो यहां यह मोती और मडियों से जटेते वं भिवुशित किसी का अत्यंत सुंदर और विशाल धनुस्खंडित होकर प्रत्वी पर पढ़ा है। यह किसका धनुष हो सकता है वत्स पता नहीं या राक्षसों का है या देवताओं का यह प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें वेधुर मणि नीलम के टुकड़े जड़े हुए हैं सोम में उधर पृथ्वी पर टूटा हुआ एक सोने का कवच पड़ा है न जाने वह किसका है दिव्य मालाओं से सुसोजित यह सौ कमलनियों का छत्र किसका है इसका डंडा टूट गया है और यहां धरती पर गिरा दिया गया है इधर ये प्यासाचों के समान मुख वाले भयंकर रूपधारी गधे मारे पड़े हैं इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है इन सब की छाती में सोने के कवच बने हैं ये युद्ध में मारे गए जान पड़ते हैं पता नहीं ये किसके हैं तथा संग्राम में काम देने वाला या किसका रथ पड़ा है इसे किसी ने उल्टा गिराकर तोड़ डाला है समरांगण में स्वामी को सूचित करने वाली ध्वजा भी इसकी लगी है यह तेजस्वी रथ प्रज्वलित अग्नि के समान दमक रहा है यह भयंकर बाण जो यहां टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरे पड़े हैं ये किसके हैं इनकी लंबाई और मोटाई रथ के धुरे के समान प्रतीत होती है इनके फल भाग टूट गए हैं तथा ये स्वर्ण से विभूषित हैं लक्ष्मण उधर देखो ये बाणों से भरे हुए दो तरकस पड़े हैं जो नष्ट कर दिए गए हैं यह किसका सारथी मरा पड़ा है जिसके हाथ में चाबुक और लगाम अभी तक मौजूद है सोम ने अवश्य ही है राक्षस का पद चिन्ह है इस अत्यंत क्रूर हृदय वाले कामरूपी राक्षस के साथ मेरा बैर सौ गुना बढ़ गया है देखो यह बैर उनके प्राण लेकर ही शांत होगा अवश्य ही तपस्विनी विदेह राजकुमारी हर ली गई है मृत्यु को प्राप्त हो गई अथवा राक्षसों ने उसे खा लिया इस विशाल वन में हरि जाती हुई श्री सीता रक्षा धर्म भी नहीं कर सका हूं सौम्य लक्ष्मण जो विदेह नंदनी राक्षसों का ग्रास बन गई अथवा उनके द्वारा हर ली गई और कोई सहायक नहीं हुआ तब इस जगत में कौन ऐसे पुरुष हैं जो मेरा प्रिय करने में समर्थ हों लक्ष्मण जो समस्त लोकों की सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिपृजाय आदि सौर ऋषि संपन्न महेश्वर हैं वे भी जब अपनी करुणामय स्वभाव के कारण चुप बैठे रहते हैं तब सारे प्राणी उनके असर को न जानने से उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं मैं लोक हित में तत्पर युक्त चित्त जितेंद्रिय तथा जीवों पर करुणा करने वाला हूं इसीलिए ये इंद्र आदि देवेश्वर निश्चय ही मुझे निर्मल मान रहे हैं तभी तो इन्होंने श्री सीता की रक्षा नहीं की है लक्ष्मण देखो तो सही यह दयालुता आदि गुण मेरे पाकर आज दोष बन गया तभी तो मुझे निर्मल मानकर मेरी स्त्री का अपहरण किया गया है अतः अब मुझे पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा जैसे प्रलय काल में उदित हुआ महान सूर चंद्रमा की ज्योतना चांदनी का संहार करके प्रचंड तेज से प्रकाशित होता है उसी प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा राक्षसों का अंत करने के लिए मेरे उन कोमल स्वभाव आदि गुणों को समेटकर प्रचंड रूप में प्रकाशित होगा यह भी तुम देखो लक्ष्मण अवनातो यक्ष ना गंधर्व ना पिशाच ना राक्षस ना किन्नर ना मनुष्य ही चैन से रह नहीं पाएंगे सुमित्रानंदन देखना थोड़ी ही देर में आकाश को मैं अपने चलाए हुए बाणों से भर दूंगा और तीन लोकों में विचरणने वाले प्राणियों को हिलने डुलने भी नहीं दूंगा ग्रहों की गति रुक जाएगी चंद्रमा छिप जाएगा अग्नि मरुद गण तथा सूर्य का तेज नष्ट हो जाएगा सब कुछ अंधकार से आच्छादित हो जाएगा पर्वतों के शिखर मत डाले जाएंगे सारे जलाशय नदी सरोवर आदि सूख जाएंगे वृक्ष लता और गुलम नष्ट हो जाएंगे और समुद्र का भी नाश कर दिया जाएगा इस तरह मैं सारी त्रिलोकी में ही काल की विनाश की लीला आरंभ कर दूंगा सुमित्रानंदन यदि देवेश्वर गण इस मुहूर्त में मुझे श्री सीता देवी को सकुशल नहीं लौटा देंगे तो वे मेरा पराक्रम देखेंगे लक्ष्मण मेरे धनुष की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण समूह द्वारा आकाश के ठटासस भर जाने के कारण उसमें कोई प्राणी उड़ नहीं सकेंगे सुमित्रानंदन देखो आज मेरे नाराचों से रौंदा जाकर यह सारा जगत व्याकुल और मर्यादा रहित हो जाएगा यहां के मृग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट कयो उद्भ्रांत हो जाएंगे धनुष को कांत तक खींचकर छोड़े गए मेरे बाणों को रोकना जीव जगत के लिए बहुत कठिन होगा मैं देवी सीता के लिए उन बाणों द्वारा इस जगत के समस्त पिशाचों और राक्षसों का संहार कर डालूंगा रोष और अमर्ष पूर्वक छोड़े गए मेरे फल रहित दूरगामी बाणों का बल आज देवता लोग भी देखेंगे मेरे क्रोध से त्रिलोकिका विनाश हो जाने पर ना देवता रह जाएंगे और ना दैत्य ही ना पिशाच रहने पाएंगे ना राक्षस देवताओं दानवों यक्षों राक्षसों को जो लोग हैं वे मेरे बाण समूह से टुकड़े-टुकड़े होकर बार-बार नीचे गिरेंगे सो मित्रनंदन यदि देवेश्वर गण मेरी हरिया मरी हुई सीता को लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज मैं अपने सहायकों की मार से इन तीनों लोगों को मर्यादा से भ्रष्ट कर दूंगा यदि वे मेरी प्रिया विदेय राजकुमारी को मुझे उसी रूप में वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रलोकी का नाश कर डालूंगा जब तक श्री सीता का दर्शन ना होगा तब तक मैं अपने सहायकों से समस्त संसार को संतप्त करता रहूंगा ऐसा कह कर श्री रामचंद्र जी ने नेत्र को क्रोध से लाल हो गए होंठ फड़कने लगे उन्होंने वल्कल और मृग चरम अच्छी तरह कसकर अपनी जटा भार को भी बांध लिया उस समय क्रोध में भरकर उस तरह संसार संहार के लिए उद्यत हुए भगवान श्री राम का शरीर पूर्व काल में त्रुपर का संहार करने वाले रुद्र के समान प्रतीत होता था उस समय लक्ष्मण के हाथ से धनुष लेकर श्री रामचंद्र जी ने उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और एक वज्र सर्प के समान भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे धनुष पर रखा तत्पश्चात शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम प्रलय अग्नि के समान क्रुद्ध हो इस प्रकार बोले लक्ष्मण जैसे बुढ़ापा जैसे मृत्यु जैसे काल और जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियों पर प्रहार करते हैं किंतु उन्हें कोई रोक नहीं पाता है उसी प्रकार निस्संदेह क्रोध में भरा जाने पर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता यह देवता आद आज पहले ही भात मनोहर दांतों वाले आनंद सुंदरी मिथलेश कुमारी सीता को मुझे लौटा नहीं देंगे तो मैं देवता गंधर्व मनुष्य नाग और पर्वतों सहित सारे संसार को उलट दूंगा